नमस्कार मैं बी सुप्रिया कुमावत रेडियो मधुबन 107.8 सौ से आज के दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं हंसते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज स्थे स्थे स्थे। आज के के इस में कुछ तो की संज्याजी हमारे साथ ही दूसरे करेंगे और आपके अधिकारी टीचर है बहुत ही सुंदर एक्सपीरियम है दूसरी बात यह है कि आप जेपी जी जो है लेवल के लिए सपन हैं और एक है इसके बारे में हम सुनते तो आप सभी की तरह से ये जेपी जी का बहुत नमस्ते ओम शांति मैं एकदम अच्छी हूँ मैंने एम एस सी किया हुआ है डिप्लोमा फार्मेसी के साथ और एमजी साइंस में मैं जॉब करती थी अभी जून 25 में रिटायर हुई आ, ब्रह्मा कुमारी में मैं जब स्कूल में थी तभी हमारे यहाँ एक एग्ज़िबिशन एक लगा था और वो मैं देखने गई थी उसके बाद मुझे मैंने वो सेवन डेज कोर्स किया था मुझे जब वो आ, कोर्स करने के बाद जो मेडिटेशन करवाते हैं उसमें आ, मेडिटेशन में वो पूरा लाल लाइट परमधाम वाला जो सीने सीन जो हो जाता है उसमें मेरे को बहुत आनंद आया था बहुत शांति का अनुभव हुआ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसके बाद ड्रामा प्लान अनुसार पढ़ाई में मैं आगे नहीं कर पाई ब्रह्मा कुमारी का पर माइंड में वो सेट था तो पढ़ने के बाद जब जॉब लगी उसके बाद मेरे को हमेशा होता था घर के पास में ही सेंटर था रोज देखती थी वो लेबल के प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय तो जब फादर के साथ जाती थी तो मुझे हमेशा फादर को भी बोलती थी कि आप मेरी चिंता मत करना मैं यहाँ पर आ जाऊँगी यहाँ पर रहूँगी जैसे ज्ञान वगैरह तो मैं सारा भूल गई थी वो ध्यान नहीं था पर वो जो एक परमधाम वाला जो सीन है वो मगध में सेट था फिर उसके हमारे जो आत्मा के साथ गुण रहते हैं वो सारे ध्यान थे तो उसकी वजह से मैं मेरे मगज में था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी जाना है और एक दिन सडनली जब मैं जॉब पे से आ रही थी तो आ, मतलब एक फ्रेंड भी थे मेरे ब्रह्मा कुमारी में जुड़े हुए जीज़ी। जीज़ी। जीज़ी। तो मैं उनसे सुना था ये सब फिर एक दिन जब मैं जॉब पे से आ रही थी तो सडनली एक चमत्कार कहो कि जो भी कुछ कहो मेरा वहीकल किसी ने मोड़ा अब ये साइंस के ज़माने में ये सब बातें मायने नहीं रखती हम मानते भी नहीं हैं पर ये सच में ऐसा हुआ कि सडनली मेरा व्हीकल पकड़ के किसी ने मोड़ा और मैं सीधे ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे खड़ी रही और फिर मैंने ज्विन कर लिया जैसे जी जी फिर मैंने वापिस से सेवन डेज कोर्स किया और आ, सारी जिम्मेदारियाँ संभालते हुए भी मैंने फिक्स किया मैं सुबह मॉर्निंग में तो नहीं जा पाती ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर तो मैं शाम को जाऊंगी तो जॉब पे से रिटर्न होने के टाइम बस जॉब पे से जब घर जाती थी ना आ, उस टाइम सीधे घर नहीं जाती थी मैं पहले सेंटर पे जाती थी मुरली पढ़ती थी मेडिटेशन करती थी फिर मैं घर जाती थी जी जी तो ऐसा कुछ वगैरह नहीं करने के लिए नहीं मैं इतना अपोज उसके लिए तो नहीं कर रहे थे हाँ। पर जब मैंने ये सब हमारी धारणाओं में जब चलना थोड़ा हाँ खान पान की शुद्धि और उसमें थोड़ा किया हाँ। तो और कोई रुकावट नहीं थी क्योंकि हम लोगों के घर में वो प्याज लहसुन वो सब नॉन वगैरह तो आता ही नहीं था पर हाँ जी पर वो क्या बाहर का जो खान पीना बंद किया तो भले ही हम साल में दो चार बार ही जाते थे पर फिर भी मतलब कभी ज़रूरत पड़े और हम नहीं खाए पिए तो वो सेट नहीं होगा हमारे घर में क्योंकि और कोई चलता नहीं है ज्ञान में तो तेरे को तकलीफ़ होगी तो ये सब प्रॉब्लम थोड़ा रुकावट आई थी किसी के घर जाओ तो नहीं खाना पीना हाँ जी पर फिर मैंने बाबा को बोल दिया और परमात्मा ने सारा सामान लिया हाँ इंटरेस्ट मेरा गाना तो ज़्यादा अच्छा नहीं <laughs> पर वो जो एक है ना हमारे ज्योति बिंदु परमात्मा से तो वो मुझे बहुत पसंद है वो ओरिजनैलिटी दिखाता है कि परमात्मा जो निराकार है ज्योति स्वरूप है और उसी से हमको मन लगाना है और उसमें सर्वधर्म की बात आ जाती है जो सभी धर्मों में हम देखते हैं तो सब धर्म वाले वो निराकार स्वरूप की ही पूजा अर्चना करते हैं हमारे हिंदू धर्म में जैसे शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं मुसलमान में वो मक्का मदीना में संगे अस्वद्ध जो पत्थर जैसा है जिसको वो बोलते हैं फिर क्रिश्चियन में भी लाइट लाइट स्वरूप को ही वो पूछते हैं गॉड इज़ लाइट बोलते हैं तो इस तरह हर धर्म में लाइट स्वरूप का वो निराकार स्वरूप का ही महत्व है तो हमें तो उस हिसाब से मेरे को भी हमेशा मैं पूजा अर्चना सब करती थी भगवान को मानती थी आ, ये कृष्ण राम सबको पर मेरे को हमेशा सवाल आता था कि जो परमात्मा तो जो सर्वशक्तिमान है, है ना तो उसको फिर ये सब लड़ाई झगड़े में या फिर ये सब कर जो हमारे रामायण महाभारत जो बताते हैं ये सब करने की क्या ज़रूरत है मेरे को हमेशा वो सवाल होता था और उस हिसाब से शिव को मैं पूछती थी निराकार है ज्योति स्वरूप है ऐसा करके तो मेरे को उसमें ज़्यादा वो गीत पसंद है जी बात में लेकिन जो भी और बातें करेंगे उनको प्रकने की कोशिश करती हूँ क्या अवस्था की कैसी मदद करती है वो सारी बातें सही b ch l क्या है है है मन को शांति देता और जो करना ये से करता है और अपने प्रोसेस के बारे में जुड़े थे वहाँ कुछ क्लासेस कुछ बातें जी उधर मतलब ऐसा तो नहीं था क्योंकि ज़्यादा मैं बायो डिपार्टमेंट में थी तो जो मेरे साथ जो दूसरे मेरे कलिंग भी थे तो सब पहले हम जब नए नए ज्वाइन हुए तो नाश्ता वगैरह करते थे सब फिर बाद में थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हो गए जैसे जैसे बड़े होते गए तो हेल्थ कॉन्शियस होने की वजह से हमारा थोड़ा खाना पीना ये फ्राई किया हुआ वो सब कम हो गया तो हम जो भी फूड वगैरह लाते थे थोड़ा सात्विक ही लाते थे तो उस हिसाब से हाँ पर ये प्रॉब्लम हुई कि कोई लाता था और मैं नहीं खाती थी घर से ही लेके आए और हमारी धारणा के हिसाब से हम नहीं खाते थे तो थोड़ा वो लोग को दुख होता था कि आप नहीं खाते हो पर फिर भी वो समझते थे, थे कि मैं ब्रह्मा कुमारी में क्योंकि वो लोग ने भी ब्रह कुमारी ज्वाइन किया था मतलब सेवन डेज कोर्स किया हुआ था तो वो सब जानते थे तो उतना उधर भी मेरे को कोई ज्यादा इश्यूज नहीं आए <laughs> से ऑनलाइन लोग जो जो है बच्चे तो बच्चों का पहले कोरोना कोरोना सिचुएशन और आफ्टर देखो बच्चे तो बच्चे ही रहते हैं पर उनको थोड़ा पुशअप करना पड़ता है जब जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे जो बुजुर्ग लोग थे उनके टाइम टीचर्स बहुत स्टिक थे उनको डंडे भी मारते थे सब करते थे और फिर भी टीचर्स की एक वैल्यू रहती थी फिर हम लोग जब आए तो हमारे टाइम थोड़ा फ्रेंडली एटमोसफियर बना टीचर ज़रूर रहते थे हमारा मान सम्मान करते थे आ, पर फिर भी थोड़ा फ्रेंडली थोड़ा रिलेशनशिप बनता गया और कोरोना के बाद जब बच्चे आए तो वो ऑनलाइन में मानने वाले आए तो उनको ज़्यादा पढ़ाई के लिए जो भी है इंटरेस्ट बताना पड़ता था कि आप ऐसे पढ़ो ऐसे पढ़ो और थोड़ा हम लोगों को ऑनलाइन की वजह से क्या हुआ कि उनको सीखने में कि हम देख लेंगे कर लेंगे पर एक एक्चुअली या हम आमने सामने बैठ के जो पढ़ाए और एक ऑनलाइन आप देख लो उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है एक बार टीचर अगर एक्सप्लेन कर देता है कोई चीज़ उसके बाद हम अगर देखें तो वो ज़्यादा क्लैरिटी आती है उसमें कि हाँ ये ऐसे हो सकता है या ये सब्जेक्ट में ऐसे हमें पढ़ना चाहिए पर वो तो क्या एक जैसे मूवी देखते हैं देख लिया सुन लिया तो वो क्लैरिटी में थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है हाँ जी जी आ, ये साइंस कॉलेज इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह रहते हैं तो वो सारा आ, अरेंज करके बनाना केमिकल्स वगैरह भी रिएजेंट बनाना करना रहता है लेप सेट करनी रहती है स्टूडेंट्स को फिर स्टूडेंट्स को देने से पहले उसको एक बार चेक भी करना रहता है तो वो सारा ड्यूटीज रहती थी जो और जो वो सब आ, मेरा जंटु? मेरा सब्जेक्ट अलग था आशा, आशा, आशा, जी मैं जुअलॉजी में नहीं है अमिबा वगैरह तो वो बहुत आशा, जी जी आशा, मेरा जी? बायो डिपार्टमेंट मतलब आशा, आशा, आशा, तो का कोई रोल था नहीं? नहीं था ना लैब का रोल इसमें इसमें क्या बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉम्बिनेशन जैसा रहता है ये सब्जेक्ट ऐसा है बहुत डीप है इसमें जीनेटिक्स भी आ जाता है माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाता है फिजिकल केमिस्ट्री वगैरह सब आ जाता है केमिस्ट्री भी आ जाता है तो ये बहुत डीप सब्जेक्ट है मतलब ये बोले हम कि जो मेडिकल में डॉक्टर्स भी जाते हैं ना तो उनको पहले बायोकेमिस्ट्री थोड़ा क्लियर हो तो वो लोग ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी कर सकते हैं ये मैं मानती हूँ कि भई ये ट्रीटमेंट वो ज़्यादा अच्छी है उनको कॉम्बिनेशन वगैरह में समझ आ सकता है कि ये ड्रग ऐसे ये कॉम्बिनेशन से तो ये आ, ये फ़ायदा करेगी करके एक जो है था। जी तो 96 जो है, जो अलग है, से है. जी फोर तो परसेंट जो है वो तो तो ये में मनुष्य है है और वो 96 है. तो अगर तो तो जीवाणु का ज्ञान हो जाए तो मनुष्य का जीवन तो अच्छा ही हो ना, 4 जाएगा ना चार परसेंट बच्चा सभी जो जीवाणु है वो हार्मुल नहीं होते हमारा जैसे हम कहते हैं ना कि खानपान में भी अगर कोई गलत चीज़ एक साथ खा लेते हैं तो वो बॉडी को डैमेज करता है इसी तरह ये बैक्टीरिया वगैरह का भी यही है कि जैसे वो कर्ड हम खाते हैं तो जो ज़्यादा खट्टा दही रहता है वो बॉडी को नुकसान करता है मीठा फ़ायदा करता है तो उसी हिसाब से हर बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते और वो पूरी साइकल हमारी बायोलॉजिकल साइकिल चलाने में बहुत ही हेल्पफुल है इसीलिए जो ये ड्रग्स वगैरह बनाते हैं वैक्सीन्स वगैरह बनाते हैं ये सारा भी उसी से बनता है देखा। देखा। या कुछ तो या तो इसको वो थोड़ा डीप पढ़ेंगे क्लियर करेंगे तो और है ये बायो केमिस्ट्री हाँ जो बेसिक है वो स्कूल से क्लियर हाँ रिटायरमेंट तो के बाद फुल टाइम क्या करते हैं थोड़ा सा बताइए <laughs> अभी तो मैं कुछ नहीं करती न थोड़ा घर पे ही टाइम मेरा जी, जी जी तो घर पे ही तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ जी आ, मैं टीचर्स के लिए तो ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को एक विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट्स ना समझते हुए अपना बच्चा है जैसे हम उसे प्यार से समझाते हैं और बहुत ही क्लियर उनको मैसेज देते हैं समझाते हैं कि भाई तू ऐसा कर ऐसा कर तो ये तेरा फ़ायदा है ऐसे उनको डराने धमकाने के बजाय बड़े प्यार से उनको समझाना चाहिए उनको रास्ता बताना चाहिए कई बच्चे ऐसे होते हैं जो उनको मन में डर रहता है कि नहीं हम पूछेंगे या कोई टीचर लड़ देगा झपट देगा अपनी इम्प्रेशन गलत हो जाएगी तो वो सब डर धमकाने के बजाय उनको प्यार से समझाओ तो ज़्यादा अच्छा और वो बहुत अच्छा फ्यूचर में करते भी है और स्टूडेंट्स के लिए कहूँगी कि आ, जो अभी ऑनलाइन के चक्कर में या बदलती दुनिया के चक्कर में जो वो लोग आ, मान सम्मान देना थोड़ा भूल गए मान सम्मान ऐसा नहीं कि जा जा के आप पैर ही छूते रहो पर एक मन से रिस्पेक्ट देना है ना कि भाई नहीं हमारे टीचर है हम उनको ध्यान से हमारी तकलीफ़ें भी बताए और उनका भी पूछे कुछ सॉल्यूशन हाँ जी तो वो पूछना भी चाहिए नहीं तो कई बार आजकल क्या हो गया है कि साइड में से हाँ मुंह मोड़ के चले जाते हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए और जीवन में कुछ सीखना है तो किसी ने कुछ बोला तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए है ना किसी ने अपने को सिखाने के लिए कुछ बोला है तो ध्यान से उसको समझना चाहिए ऐसा नहीं कि मेरे को क्यों बोला वो गलत समझ के आ, उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए टीचर्स के लिए आपने बहुत रिपोर्ट नहीं किया कि बच्चों को महत्व बल्कि आपके कल्याण के ज्यादा महत्वपूर्ण मिलता है और जिनका बच्चों से आपने रिपोर्ट की आप टीचर्स का जो है सम्मानित करो और टीचर्स से जो चीजें नहीं तो करती है और एक बहुत ज्यादा रिपोर्ट है अपना जो है और माता जो भी आपको महत्व टीचर तो टीचर टीचर का से को भी अच्छा लगता है टीचर आपको तो वो एक और भी अच्छा रिलेशनशिप बनता है वो दिल्ली रिलेशनशिप बनना के लिए भी बना अगर हम स्कूल में जाकेशनशिप अगर अलग कर रहे हैं तो फिर फायदा भी क्या इंसान है तो इंसान को बात नहीं कर पाए और अपने जीवन में बेहतर करते हैं नमस्ते धन्यवाद जिन्हें मित्रों आज के एपिसोड में बचुकेंगे अगले तरीके कितने ही जाते हुए प्रधानमंत्री जय हिंद जय भाई सूरज में नाम अम्बर तारों में समाया तेरा नाम रे हाय मेरी सांसों में तेरा ही नाम। जैसे राधा के श्याम नर नारी में समाया तेरा नाम रे है मेरी सांसों में तेरा ही नाम रे, ही ही नाम रे है मेरी सांसों में तेरा ही नाम मेरे तनु रोम रोम में समाया तेरा नाम रे है मेरी सांसों में तेरा री के राम जैसे मीरा के श्याम पत्ते पत्ते में समा